जिज्ञासा शुरू में साधक घर से भगवत प्राप्ति की दृष्टि से ही निकलता है पर जब वह आश्रम में पहुंचता है तो देखता है कि जो साधु भागवत आदि की कथा करते हैं उन्हीं का ही सम्मान और महत्व है तो उसके मन में भी कथा करने और आश्रम बनाने की वासना जाग जाती है पहले का वैराग्य शिथिल पड़ जाता है आज के युग में इस समस्या के से साधक कैसे बचे समाधान यदि ऐसी वासना मन में आ रही है तो इसका अर्थ है कि जब साधक घर से निकला तब भी वह वासना उनके मन में थी परंतु प्रकट नहीं था आश्रम में उन उसके अनुकूल वातावरण मिलने से प्रकट हो गई अच्छा भी हुआ जो अपने अंदर बैठे हुए चोर को जान लिया अन्यथा वह आगे चलकर आपके मार्ग में बाधक बनता यदि भागवत उपनिषद आदि पढ़ने से यह वासना दूर होती है तो पढ़ने में कोई दोष नहीं हम जब साधु बने थे तो विचार था पढ़ कर क्या करना है हम तो तपस्या और भजन करेंगे तब पुराने महात्मा समझाते थे अभी तो तुम वैराग्य के जोश में ऐसा बोल रहे हो पर यदि 20 वर्ष बाद मन में आए कि संस्कृत पढ़ा होता तो थोड़ा भागवत उपनिषद का स्वाध्याय कर लेता तब क्या करोगे यदि अभी पढ़ लोगे तो बाद में ऐसा विकल्प नहीं आएगा मन की वासना पकड़ में आ गई अच्छा ही हुआ उसकी निवृत्ति के लिए पढ़ना ठीक है पर यह ध्यान में रहे कि पढ़ने का संबंध जगत से नहीं बनाना भागवत में भी अनेक श्लोक वैराग्य और ज्ञान परक है उनके ठीक चिंतन से वासना दूर हो सकती है साधक को यह समझना चाहिए कि दुनिया के सर्टिफिकेट से तुम योग्य नहीं बनोगे भगवान की दृष्टि में ठीक हो तभी योग्य बनोगे दुनिया के वोट से सरकार भले ही बन जाती है परंतु परमार्थ में दुनिया के वोट से काम होने वाला नहीं है अतः साधक को दुनिया से मिलने वाले मान सम्मान में थोड़ी भी महत्व बुद्धि नहीं रखनी चाहिए एक बात और ध्यान देने की है कि बाजार में बहुत चीजें होने पर भी आपके काम की वस्तु पर ही आप दृष्टि रखते हैं यह सब क्यों बिक रहा है इस विषय में झगड़ा नहीं करते इसी प्रकार आश्रम में जो कुछ हो रहा है सबके ग्राहक आप नहीं हैं वहाँ कुछ नौकर पैसे के संबंध से जुड़े हैं कुछ भक्त अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जुड़े हैं तो कुछ लोग किसी अन्य स्वार्थ से आपको देखना है कि आपके लक्ष्य में सहायक सामग्री आश्रम में मिलती है या नहीं यदि मिलती है तो आपको उसी पर केंद्रित होना चाहिए वहाँ उपलब्ध साधन का अधिकाधिक सदुपयोग करना चाहिए और जब लगे कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के अनुकूल वातावरण नहीं है तो वहाँ से चल देना चाहिए